चिंतन सब कुछ परमात्मा का है स्वामी आत्मानंद महात्मा गांधी अपने समीप के धनिकों को बराबर ट्रस्टीशिप का उपदेश देते थे उनका तात्पर्य यह था कि संपत्ति का स्वामी अपने को मत मानो बल्कि यह समझो कि ईश्वर ही संपत्ति का स्वामी है और तुम उसकी सुरक्षा और देखरेख करने वाले ट्रस्टी हो यह एक अमूल्य उपदेश है जब मैं अपने को संपत्ति का स्वामी मानता हूँ तो उसके व्यय में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता मैं मनमाने खर्च किए जाता हूँ किसी का अंकुश मुझे अच्छा नहीं लगता पर यदि मेरे अंतकरण में यह भावना बन जाए कि संपत्ति के किसी भी अंश का दुरुपयोग न होने पाए संपत्ति पर स्वयं के स्वामित्व की भावना उसे साधारणतया दूसरे के काम में नहीं लगने देती पर ट्रस्टीशिप का भाव कहता है कि यह संपत्ति दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है ट्रस्टी संपत्ति को भगवान की थाती के रूप में दुखियों पीड़ितों और असहायों की सेवा में लगाकर धन्यता का बोध करता है विशेषकर मठ मंदिर और सार्वजनिक न्यासों की संपत्ति को जो अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए खर्च करता है उसके समान निंदित व्यक्ति और कोई नहीं माना गया इस संबंध में की रामायण में एक उद्बोधक कथा आती है एक कुत्ते ने प्रभु राम के दरबार में आकर फरियाद की कि स्वार्थ नामक एक ब्राह्मण ने उसके सिर पर अकारण ही प्रहार किया है उस ब्राह्मण को रामचंद्र जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया वह बोला हे राघव मैं भूखा था सामने कुत्ते को बैठा देखकर मैंने उससे हटने को कहा उसके न हटने पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने उस पर प्रहार किया महाराज मुझसे अवश्य ही अपराध हुआ है आप मुझे जो चाहें दंड दें। राजा राम ने अपने सभा सदों से ब्राह्मण को दंड देने के लिए परामर्श किया सब ने एक स्वर से निर्णय किया ब्राह्मण को भले ही उच्च कहा गया हो पर आप तो परमात्मा के महान अंश हैं अतः आप अवश्य ही उचित दंड दे सकते हैं इस बीच कुत्ता बोला प्रभु मेरी इच्छा है कि आप इसे कलिंजर मठ का मठाधीश बना दें यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि तब तो ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति से छुटकारा मिल जाता और मठाधीश होने के बाद उसे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती रामचंद्र जी ने कुत्ते से ब्राह्मण को मठाधीश बनाने का प्रयोजन पूछा इस पर कुत्ता बोला हे राजन मैं भी पिछले जन्म में कलिंजर का मठाधीश था मुझे वहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलते थे यद्यपि मैं पूजा पाठ करता था धर्माचरण करता था तथापि मुझे कुत्ते की योनी में जन्म लेना पड़ा इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति देव बालक स्त्री और भिक्षुक आदि के लिए अर्पित धन का उपभोग करता है वह नरकगामी होता है यह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधी और हिंसक स्वभाव का तो है ही साथ ही मूर्ख भी है अतः इसको यही दंड देना उचित है इस कथा के द्वारा यही बात ध्वनित की गई है कि जो सार्वजनिक संपत्ति को अपने ही स्वार्थ के लिए लगाता है उसकी दशा अंत में स्वान की जैसी होती है इसके साथ ही यह बात भी सत्य है कि अपनी संपत्ति का भी केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मनुष्य को नैतिक दृष्टि से नीचे गिरा देता है गीता की भाषा में मनुष्य को यह संपत्ति प्रकृति के यज्ञ चक्र से प्राप्त हुई है अतः उसे उसका उपयोग यज्ञ चक्र को सुचारू रूप से संचालित होने के निमित्त करना चाहिए जैसे यदि कहीं पर वायु का अभाव पैदा हो तो प्रकृति तुरंत वहां वायु भेज देती है उसी प्रकार जहां संपत्ति का अभाव है उसकी पूर्ति में जिसके पास संपत्ति है उसका उपयोग होना चाहिए यही संपत्ति के द्वारा यज्ञ चक्र को पूर्ण बनाना है इसी को ट्रस्टीशिप कहते हैं यदि ऐसा न कर व्यक्ति संपत्ति का भोग स्वयं करे तो उसे गीता में स्तैन यानी चोर की उपाधि से विभूषित किया गया है अपने पास जब आवश्यकता से कुछ अधिक हो जाए तो उसका समाज के अभावग्रस्त लोगों में वितरण करना अपरिग्रह कहलाता है यह अपर, अपरिग्रह और ट्रस्टीशिप एक दूसरे के पूरक हैं संपन्न लोगों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यदि उन्होंने ट्रस्टीशिप की भावना को जीवन में अंगीकार न किया और तदनुरूप आचरण को न बदला तो अभावग्रस्त लोगों के हृदय की टीस उनका विक्षोभ और आक्रोश उनके जीवन को अशांत और तनाव से युक्त बना देगा